मेरी जंगल डायरी से कुछ पन्ने भाग 11 लेखक पंकज अवधिया 10 जून 2009 एंटी एजिंग गुणों वाली खपरा भाजी और भिंभोरा की मिट्टी रोक लो रोक लो एक और भिंभोरा यहीं रुको मैं अंदर जाकर तस्वीर लेकर आता हूँ जब भी मैं भिंभोरा या दीमक की बांबी के पास ऐसे गाड़ी रुकवाता हूँ तो मेरे साथ चल रहे लोग खींच उठते हैं कैसा वैज्ञानिक है जब देखो तब भिम्भोरा की ही तस्वीर लेता रहता है अभी अभी तो दस तस्वीरें ली थी अब फिर गाड़ी रुकवा रहा है ऐसी जाने क्या क्या बातें उनके मन में चलती रहती हैं पर मेरा तस्वीर तस्वीरें लेना कम नहीं होता है भिम्भोरा चाहे बड़े हों या छोटे अपने आप में काफ़ी जानकारियाँ समेटे हुए होते हैं भिम्भोरा यदि छोटा हो तो गाड़ी में बैठे बैठे ही पता लग जाता है कि आसपास पास मिट्टी है क्योंकि रेत के महल बड़े नहीं होते हैं यदि भिम्भोरा बहुत ऊंचा होता है तो उस जगह बरसात में चलने की हम सोच भी नहीं सकते हैं कोशिश रहती है कि कैसे भी पानी गिरने से पहले उस स्थान से गाड़ी बाहर आ जाए एक बार ऐसे स्थानों में गाड़ी फंसी नहीं की लेने के देने पड़ जाते हैं जितना गाड़ी को बाहर निकालो उतनी और फंसती जाती है भिम्भौरा को भूमिगत जल का सूचक भी माना जाता है आधुनिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि जहाँ पुराना भिम्भौरा होता है वहाँ भूमिगत जल होता ही है भिम्भौरा दिमाग का घर होता है जंगल में टूटे हुए भिम्भौरा अक्सर दिख जाते हैं इससे हम इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ भालुओं का आना जाना है भिम्भौरा की तोड़ भोजन की तलाश में भालू गिरते हैं आम तौर पर भिंबोरा से लोग दूरी रहते हैं यह माना जाता है कि यहाँ विषैले सांप रहते हैं यह बात गलत भी नहीं है मुझे तस्वीर लेता देखकर अक्सर स्थानीय लोग दूरी बनाए रखने की सलाह देते हैं शहरों में जब दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है तो विशेषज्ञ भिम्भौरा खोजते हैं भिंबोरा में दीमक की रानी होती है जो बड़ी संख्या में बच्चे देती रहती है घरों के अंदर आप दीमक पर जितना भी अंकुश लगा लें जब तक भिम्भौरा रहेगा तब और रानी जिंदा रहेगी समस्या का हल नहीं निकलेगा कंट्रोल वाले दीमक को तो मारते हैं पर कभी भी रानी को नहीं मारते हैं इससे साल दर साल उन्हें दीमक मारने का ठेका मिलता रहता है शहरी इलाकों में दीमक के समूल नाश के लिए रानी को खत्म किया जाता है इसके लिए बड़े भिम की तलाश की जाती है फिर उसके सभी प्रवेश मार्गो को बंद करके उसमें फास्फिन गैस छोड़ी जाती है इससे हजारों की संख्या में दीमक और उनकी रानी का नाश हो जाता है भिम्भोरा के अंदर रहने वाले सांप भी मर जाते हैं मैंने इस जंगल यात्रा में बहुत से ऊंचे भिम्भोरा देखे मैंने उनकी तस्वीर तो ली पर साथ ही उनकी मिट्टी भी एकत्र कर ली पारंपरिक चिकित्सा में भिम्भोरा की मिट्टी का विशेष महत्व है इसका प्रयोग बाहरी और आंतरिक तौर पर औषधि के रूप में होता है भले ही सारे भिमभोरा एक जैसे दिखे पर पारंपरिक चिकित्सक भिमभौरों को सौ से अधिक प्रकारों में बांटते हैं साधारण जुकाम से लेकर कैंसर जैसे जटिल रोगों की चिकित्सा में नाना प्रकार के भिम से एकत्र की गई मिट्टी के प्रयोग से रोगियों की जान बचाई जाती है मैंने अभी तक देश भर में नाना प्रकार के भिम की दस हजार से अधिक तस्वीरें खींची हैं सबकी अपनी कहानी हैं। विशेष वनस्पतियों के पास बने ऊंचे भिमभोरा से मिट्टी एकत्र करके पारंपरिक चिकित्सक उसे उन पारंपरिक मिश्रणों में मिलाते हैं जो कि जटिल होते हैं जटिल यानी जिनमें 200 से ज्यादा ऐसे की मिट्टी के बिना माने जाते हैं। मुझे याद आता है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने कुछ वर्षों पहले इस तरह के भिम्भौरा का जिक्र करते हुए कहा था कि जब भी अवसर मिले मैं उनके लिए यह विशेष मिट्टी लेकर आऊ उन्होंने एक मंत्र भी दिया था भिम्भौरा के सामने खड़े होकर पहले इसे पढ़ना था फिर हाथ जोड़कर जोड़कर भिम्भोरा को प्रणाम करना था उसके बाद ही लकड़ी से मिट्टी खोदना था मैंने बताई गई विधि अपनाई मुझे मंत्र दोहराता देखकर कर तिहारू ने मजाक में कहा कि आप भी बहगाई जानते हैं क्या साहब मंत्र पर मेरा विश्वास कुछ कम है पर यदि मैं सही विधि नहीं अपनाऊंगा तो पारंपरिक चिकित्सक मुझसे यह उपहार स्वीकार नहीं करेंगे मैंने मिट्टी एकत्र की और उसे लाल कपड़े में रख लिया अब जल्दी ही मैं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों से मिलने की कोशिश करूंगा। तिहारू ने भिमभौरा में मेरी रुचि देखकर बताया कि इन पर बहुत सी वनस्पतियाँ उगती हैं इस ऊंचे भिम्भौरा से एकत्र की गई खपराबाजी का प्रयोग इस क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सक रोगियों की जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं खपराबाजी से मुझे बस्तर के पारंपरिक चिकित्सकों की याद आ गई प्रसव के बाद कम जीवनी शक्ति वाली महिला को वे इस खपराबाजी को खाने की सलाह देते हैं साथ में हल्दी युक्त औषधि चावल भी दिया जाता है भिम्भौरा से एकत्र की गई मिट्टी में वनस्पतियां मिलाकर सरसों तेल के साथ लेप बनाया जाता है फिर इस लेप को महिला के तल तल्व। तलवों पर बहुत खूब देर तक के मला जाता है खपराबाजी से मुझे उत्तरी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सक भी याद आते हैं जो इस भाजी के साथ दूसरी वनस्पतियों को पानी में उबाल उबाल भाप को ज्वर के कारण पीड़ा सहरे रोगी की ओर छोड़ते हैं फिर ज्वर उतर जाने के बाद भिम्भोरा की मिट्टी को मल मलकर स्नान करने की सलाह देते हैं त्योहारों की बातों से सारा का सारा खपरा पुराण याद आ गया अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के कारण खपरा भाजी देश विदेश में खपरा भाजी पर देश विदेश में बहुत अनुसंधान हुए हैं पर ज़्यादातर शोधकर्ताओं ने व्यापारियों से खपरा भाजी खरीदी और प्रयोग किए यदि वे स्वयं जंगल में जाते और पारंपरिक विधियों के अनुसार इसे एकत्र करते तो वे सही मायने में इसके दिव्य औषधि गुणों को जान पाते क्रमशः लेखक कृषि वैज्ञानिक हैं और वन औषधियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद